हे व्यास जी, क्रमसः प्रथम दिन एक भक्त व्रत, दूसरे दिन नक्त व्रत, तीसरे दिन आयाचित व्रत करते हुए जो उपवास किया करता है, वह पाद क्रश्च्र व्रत है। क्रश्चार्द का दुगन प्राजापत्ति व्रत कहा जाता है, यह सभी पापों का विनाशक है। साथ उपवास करने से क्रश्च्र व्रत परपूर्ण होता है। इसलिए महाशांत पवन व्रत के नाम से स्वीकार इसको किया गया तीन दिन गरम जल मात्र उसके बाद तीन दिन गरम दूध उसके बाद तीन दिन गरम घृत को करने से जो व्रत किया जाता है वह तप्त क्रथ्र व्रत है यह समस्त पापों को नष्ट करने वाला है 12 दिनों तक जल मात्र ग्रहण कर उपवास करने से एक पराक व्रत संपन्न जिस व्रत में शुक्ल पक्ष के पढ़ते बढ़ाते को एक ग्रास मात्र भोजन करके क्रमशः पूर्णिमा पर्यंत प्रत्येक को एक-एक ग्रास भोजन की वृद्धि की जाती है और उसके बाद कृष्ण पक्ष के में प्रतिदिन अमावस्या तिथि तक एक-एक ग्रास भोजन की मात्रा कम की जाती है उसे चंद्रायण व्रत कहा जाता है सोने के समय अथवा स्वर्ण के समान वर्ण वाले गाय का दुग्ध श्वेत वर्ण वाले गाय का गोबर ताम्र वर्ण वाले गाय का मूत्र नील वर्ण वाले गाय का घृत तथा कृष्ण वर्ण वाले गाय का दही प्रशस्त माना गया है इन चारों के साथ कुसुधक मिलाकर जो पदार्थ तैयार किया जाता है उसको पंचगब्बे कहते हैं। इस मिश्रण में कोमुत्र की मात्रा आठ मासा, गोबर की मात्रा चार मासा, दूध की मात्रा बारह मासा, दही की मात्रा 10 मासा और घर्त की मात्रा पांच मासा कही गई है। इस विधि से तैयार किया गया पंचगब्बा सभी मलों का विनाशक होत भगवान विष्णु के महिमा, चतुष्पदादि धर्मांद्रोपान, पुराणों तथा उपपुराणों और अठारह विद्याओं का परिग्रना, परिगणना, चारों युगों के धर्मों का कथन एवं कलयुग में नाम संकीर्तन का माहात्म्य, ब्रह्मा जी ने कहा व्यास जी, मुनियों द्वारा भक्तिपूर्वक आचरण किए गए उन धर्मों को मैंने कहा, जिनस सूर्य आदै देवाओं की पूजा पितृ तर्पण होम तथा संध्या से धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु स्वयं भक्तों को प्राप्त हो जाते हैं भगवान विष्णु धर्म स्वरूप ही हैं पूजा तर्पण हवन संध्या ध्यान धारणा आदि जो भी सत्कर्म सान का आदि 80 हजार ऋषियों को इस परम पावन आख्यान को स्रवण कराते हुए कहते हैं ऋषियों मैं चारों युगों के धर्मों का वर्णन करता हूँ आप सुनो चार हजार युगों का एक कल्प होता है इसको ब्रह्मा का एक दिन माना गया है कृतयुग त्रेता द्वापर तथा कालियुग ये चार युग हैं सत्ययुग में सत्यदान तप तथा दया इन चार पदों में धर्म धर्म का संरक्षण करने वाले हर ही हैं इस रहस्य को जानकर जो लोग संतुष्ट रहते हैं वे ही है ज्ञानी हैं सत्य युग में मनुष्य 4000 वर्ष तक जीवित रहते थे सत्य युग के अंत में धर्मपालन की दृष्टि से छत्रिय, उत्कर्ष की स्थिति में रहते हैं शूद्रों की अपेक्षा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धर्म त्रेता युग में धर्म, सत्य, दान और दया इन तीन पदों पर अवस्थित रहता है। इस काल के मनुष्य यज्ञ प्रायण होते हैं, संपूर्ण संसार छत्रियों से सुरक्षित रहता है, रक्त बरन के भगवान हरि मनुष्यों द्वारा इस युग में पूजित होते हैं। मनुष्यों की आयु एक वर्ष होती है। इस युग में भगवान विष्� भीमरथ कहलाते हैं और क्षत्रियों के द्वारा राक्षसों का संहार होता है अथवा भगवान कराते हैं द्वापर में धर्म की मूर्ति दो पदों पर अवस्थित रहती है इस युग में अच्युत भगवान पीत वर्ण धारण करते हैं लोगों की आयु 400 वर्ष होती है ब्राह्मण और क्षत्रिय से उत्पन्न प्रजा से पृथ्वी व्याप्त एक ही रूप में विद्यमान वेद को चार भागों में विभक्त किया और अपने समस्त शिष्यों को उन चारों वेदों का अध्ययन कराया भगवान वेदव्यास ने ऋग्वेद की शिक्षा पैल को सामवेद की शिक्षा जैमिनी को अथर्ववेद की शिक्षा शुमंत को और यजुर्वेद की शिक्षा महामुनि जी को दी वेदांगों और पुराणों इस पुराण के एकमात्र वेद हरे ही हैं। ये अठारह पुराणों के रूप में विभक्त हैं। व्यासजी, जी प्रतिसर्गे बंद से मनवंतर और बंसानुचरित। ये पुराण के लक्षण हैं। ब्रह्मा पद्म, वेश्नु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, स्कंद, लिंग, वराह, मार्कण्डेय, अग्नि, ब्रह्माभयवर्त। फोर मत्स्य गरुड़ वायु तथा ब्रह्मांड नामक 18 प्राण प्रसिद्ध हैं मुनियों ने अनेक उपपुराणों की भी बात बताई है उनमें सबसे पहला उपप्राण सनत कुमार के द्वारा कथित है भगवान नरसंग के द्वारा उपदिष्ट एक दूसरा उपप्राण है जो नरसंग पुराण के नाम से प्रसिद्ध है तीसरा उपप्राण स्कंद है इसको भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय जी ने कहा है चौथा उपपुराण शिवधर्म शिवधर्म उत्तर नामक है जिसमें भगवान नंदीश्वर ने व्याख्यान किया महर्षि दुर्वासा द्वारा प्रोक्त आश्चर्य पुराण जिसका नाम अद्भुत भी है देवर से द्वारा नारद द्वारा कथित नारद उपपुराण है इसी प्रकार कपिल वामन तथा उसं द्वारा उदिष्ट है इसी प्रकार ब्रह्मांड वारुण कालिका माहेश्वर शांभ पराशर मरीच तथा भार्गव नामक उपप्राण भी हैं पुराण धर्मशास्त्र चार वेद शिक्षा कल्प वेदांग मीमांसा आयुर्वेद अर्थशास्त्र गंधर्व तथा धनुर्वेद ये 18 विद्याएं हैं वेदा द्वांगाणि यनमुने न्याय ह सावनक मीमांसा आयुर्वेद का शास्त्रकम् द्वापर युग के अंत में भगवान श्रीहरे हरे पृथ्वी के भार का हरण करते हैं कलयुग में धर्म एक पाद पर अवस्थित रहता है भगवान अच्युत कृष्ण वर्ण के होते हैं इस काल में लोग दुराचारी और निर्दय होने लगते हैं मनुष्यों काल की प्रेरणा से ये सभी गुण उनमें उत्पन्न होते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं हे सोनक जब प्रवृद्ध ये से मन बुद्धि और इंद्रियां व्याप्त हो जाती हैं और लोगों की अनुरक्ति ज्ञानार्जन तथा तपश्चरण में बढ़ जाती है तब सत्य जानना चाहिए जब मनुष्यों की आसक्ति काय में और तमोगुण की प्रबलता के साथ रजोगुण की वृद्धि के कारण जब लोगों में लोभ असंतोष मान दंभ और मात्सर्य के भाव प्रबल होते हैं और काय में कर्मों में आसक्ति बढ़ जाती है तब द्वापर। जब सदा असत्य बोलना आलस्य नींद हिंसा आदि सादरम जैसी प्रवृत्ति हो जाता है शोक मोह और दीनता का भाव बढ़ जाता इसी प्रकार जब हम लोग कामी हो जाते हैं, सदैव कठोर भाषा बोलते हैं, जनपद में चोर डाकों से समाज भर जाता है, बेद पाखंडियों से दूषित हो जाता है, राजा प्रजाओं का थर्बस स्वारण करता है, लोग मैथन और पेट पालने के कर्म में स्वतः पराजित होने लगते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का त्याग करके असुचि� कोटों भी अर्थात ग्रहस्त भिक्षाटन करने लगते हैं, तपस्वी गांव में रहने लगते हैं, सन्यासी अर्थ लोभी हो जाते हैं, और जो चोर हैं उन्हें साधु के रूप में लोग स्वीकार करने लगते हैं, तब कलियुग मानना चाहिए, इसी को कलियुग कहा जाता है।